नौमी पर चिदानंद्रह शचार्यूरभाष्यौे ईश्वरो नमः जब सुक्ति में रजत का भान होता है वहाँ रजत स्वरूप नहीं है इसलिए रजत का स्वरूप अध्यास होगा और रजत का संबंध इदम के साथ भी जो वहाँ पदार्थ है इदम ही है रजत का संबंध इदम के साथ भी नहीं है नहीं वो भी अध्यास होगा और सुप्ती इदम किन्तु वहाँ विद्यमान है इसलिए इदम का स्वरूप अध्यास नहीं होगा संसर्ग अध्यास होगा तभी रजत का जो दोनों अध्यास होंगे उसमें से रजत पदार्थ का जब हम स्वरूप करेंगे अध्यास कहेंगे रजत तो पदार्थ वहाँ है ही नहीं नजदीक में है ही नहीं इसलिए उसको कल्पना करना पड़ेगा मतलब रजत को एक कहीं से लाना पड़ेगा अध्यास करेंगे अर्थात तो जहां नहीं है वहां उसको लाना पड़ेगा तो ठीक है रजत को हम अनिर्वचनीय अभी बनाएंगे किन्तु जो रजत का संसर्ग कहेंगे संसर्ग अभी ये जो इदम करके दिखता है वहाँ सुक्ति बोलकर के पदार्थ उसका अंदर में है जो कि हमको अभी दिख नहीं रहा है हमको जब ज्ञान हो जाएगा तो हम कहेंगे ईदम का जो सुक्ति के साथ संसर्ग है तादात्म्य संसर्ग वो अभी दिखेगा इदम और रजत का बीच में ईदम और सुक्ति का बीच में वो वास्तविक है किंतु तो दिखेगा ईदम और रजत का बीच में अर्थात तो हमको ये संसर्ग को अध्यास करना पड़ेगा अध्यास अर्थात तो जहाँ नहीं है वहां उसको ला करके रखना पड़ेगा उसको बनाना नहीं पड़ेगा अन्यत्र है अन्यत्र दिखा देंगे इसको नयाय लोग कहते हैं अन्यथा ख्याति अन्यत्र है अन्यत्र दिखना ये अन्यथा ख्याति संसर्ग अंश में वेदांति भी अन्यथा ख्याति मानता है किन्तु स्वरूप अंश में तो अनिर्वचनीय ख्याति मानता है नयायिक कहता है स्वरूप अंश में अर्थात रजत स्वरूप वो भी अन्यथा ख्याति कहा हटस्थ तो वैदांति कहता हैं कि हटस्थ नहीं होगा हटस्थ होने से सामने में प्रवृत्ति नहीं होगा कोई इसलिए स्वरूपों में तो अनिर्वचनीय ख्याति मानेगा और संसर्ग अंश में और ख्याती। अन्यथा ख्याति अन्यथा ख्याति अर्थात जो इदम और का बीच में संसर्ग है वो यहाँ आरोप हो जाएगा अच्छा इसमें ये विचार इसमें नहीं है ये अन्यत्र है तो जैसे स्फटिका स्फटिका के पास रक्त पुष्प है रक्त पुष्प होने से अभी स्फिको हमको लाल दिखता है तो स्फटिको में ये जो लाल दिखेगा ये हम कहेंगे वहां वो नहीं है किंतु अभी वो दिखता है तो एक तो हो गया कि स्फोटिको में लाल पदार्थ तो दिखा और वो स्फटिका में लाल का संबंध हुआ एक संसर्ग एक स्वरूप दो चीज हुआ अभी उसके पास में रक्त पुष्प है और रक्त पुष्प हमको दिख रहा है अगर दिख रहा है तो अभी रक्त पुष्प में लालिमा दिख रहा है वो जो लालिमा दिख रहा है उसी को हम स्फिक में आरोप करते हैं तो इसलिए हमको वहाँ लालिमा कहीं उपलब्ध हो रहा है हो रहा है तो उसको बनाना नहीं पड़ेगा अनिर्वचनीय स्फटिक में अनिर्वचनीय लालिमा का उत्पत्ति नहीं मानेंगे क्योंकि दिखता है हमको अन्यत्र दिखता है अन्यत्र दिखता है तो अन्यत्र मान लेंगे इसको कौन सा ख्याति कहेंगे अन्यथा ख्याति तो अर्थात हमको अभी लालिमा जो पुष्पों में देख रहा है उसको हम स्फिक में मान लेंगे और पुष्प और लालिमा का संसर्ग भी हमको दिख रहा है चक्षु से उसको अभी हम संसर्गो को भी मार लेंगे इधर स्फटिका में तो स्वरूप अंश में और संसर्गोश में दोनों में अन्यथा ख्याति मानेंगे क्यों हमको अन्यत्र दिख रहा है उसको अन्यत्र आरोप कर देना दे, अगर दे, दे भ्रांति दशा में अभी जान करके दिख रहा है तब भी वो उसको अन्यथा ख्याति मानेंगे ना अगर जान लिया तो फिर अभी तो भ्रांति नहीं है मुझे पता है इसका ही दिख रहा है अभी तो भ्रांति तो नहीं है हाँ, लेकिन इसका यहाँ इसका लाल में यहाँ दिख रहा है इतना तो पता चल रहा है हाँ इसको अभी भ्रांति अन्यथा ख्याति अर्थात अन्यथा ख्याति भ्रांति में व्यवहार होता है ये इसको अन्यथा तो तो हमको हाँ, पता चल रहा है ये उपाधि है यहाँ है हाँ इसको नयाय के मतलब इसको भी अन्यथा ख्याति कहेंगे क्योंकि नया जब यहाँ रजतव देख रहा है जानने के बाद भी वो कहता है नहीं नहीं ये हटस्त तो ये तो हमको स्मरण हो रहा है ये कहते इसको भी ख्याति अन्यथाख्या कहेंगे क्योंकि अन्यथा ख्याति शब्द ये नया आयुगो का बात रहे जानने के बाद भी कहेगा अन्यथाख्या किंतु यहाँ आवश्यक है कि हमको वो दिखना चाहिए पुष्प अगर अभी हमको वो पुष्प नहीं दिखेगा हमारा चक्षु और पुष्प का बीच में कुछ ये है आवरण है किंतु पुष्प और स्फटिका के बीच में आवरण नहीं है तो स्फटिका लाल दिखेगा किंतु हम अभी पुष्प को नहीं देख रहे हैं इसलिए हमको पुष्प का जो रक्त स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है संबंध भी नहीं दिख रहा है अभी हम अन्यथा ख्याति नहीं कर पाएंगे अभी हम उसको अनिर्वचनीय ख्याति मानना पड़ेगा अगर हमको दिख रहा है कहीं अन्यत्रा दिख रहा है अन्यत्र आरोप कर देते हैं या अन्यथा कहती हो जाएगा किंतु अगर हमको दिख ही नहीं रहा है हम कैसे कहेंगे कि वो पुष्प का आरोप हो रहा है हमको पुष्प नहीं दिख रहा है ना तो अगर हम पहले पुष्प देखे होंगे बाद में आवरण आ गया तब तो जैसे हट्टों में देखे थे अभी कह देते अन्यथा कहती मानेंगे <coughs> किंतु अगर पुष्प हम ना पहले देखे है ना अभी भी देख रहे हैं बीच में आवरण है किन्तु स्फटिका का लालिमा देख रहे हैं तो तब अनिर्वचनीय ख्याति मानना पड़ेगा अर्थात अगर हमको दृष्टिगोचर हो रहा है तब तो अन्यथा दृष्टिगोचर जो नहीं हो रहा है वहां कौन सा ख्याति मानेंगे अनिर्वाचन ख्याति ख्या मानेंगे अभी यहाँ रजत वहा तो वास्तविक है नहीं दृष्टिगोचर भी नहीं हो रहा है मतलब व्यवहारिक रजत इसलिए उस समय तो अनिर्वचनीय ख्याति मानेंगे इसके लिए आगे विचार नर् अपूर्व रजत उत्पत्ति पक्षियों की असंगत सिद्धांति पूर्व पृष्ठ में कह दिया कि रजत का अनिर्वचन रजत का उत्पत्ति मानेंगे पूर्व पक्षियों कह रहा है की अपूर्व रजत उत्पत्ति पक्ष ये भी ठीक नहीं है क्यों नहीं है रजत उपादान लौकिक तद अवय रजत को वहाँ देखने के लिए रजत का उपादान होना चाहिए उसका अवय अवय कौन है कहते हैं रजत का अवयव जो होता है लौकिक अवयव होना चाहिए का नाम नेशम सिद्धांत कहेगा कि ये लौकिक अवयव नहीं है अलौकिक पूर्व पक्षी कह रहे थी अलौकिना तेषा तेसाम अवयवा नजत का उपादान होने में प्रमाण अभाव अलौकिना अवयवा नाम अपूर्व रजत का उपादान बनने में कोई प्रमाण नहीं है इतना संकते मूल में नु रजत उत्पादक न रजत अवयवाम अभावे रजत का उत्पादक रजत का अवय वो नहीं है तो सुप्तो कथम तवापी रजत उत्पाद्य आपका मत में भी सुप्ति में रजत कैसे उत्पन्न होगा सिद्धांत कह रहे है आपने कह मतलब आपका कथन है की लौकिक रजत उपादान नहीं है अवयव नहीं है इसलिए ये रजत तो दिखेगा नहीं सिद्धांत कहता कि जो रजत अभी हमको दिखता है वो क्या लौकिक लौकिक था व्यापारिक तो ये जो दिखता है ये लौकिक है क्या नहीं है अगर दिखने वाला पदार्थ तो, तो लौकिक नहीं है उसका अवयव लौकिक होना चाहिए आप क्यों चाहते हैं तो वो भी अलौकिक होगा अलौकिक अवयव से अलौकिक दिख जाएगा अगर आपको चाहिए तो अन्यथा उपपत्ति अभाव अन्यथा उपपत्ति अगर हो जाएगा तब अर्थापति प्रमाण कार्य करेगा अगर अन्यथा उपपत्ति होगा अन्य अर्थापति कार्य नहीं करेगा क्योंकि अन्य उपाय से उपपत्ति हो गया तो सिद्धांत कहता है कि अन्यथा उपपत्ति अभावत अर्थापति अर्थात अगर वहां रजत का उत्पत्ति नहीं होगा तो रजत नहीं दिखेगा किन्तु रजत दिख रहा है तो रजत दिख रहा है अर्थात इसको अर्थापति कहते हैं से आपत्ति प्राप्ति रजत दिख रहा है अर्थात उत्पन्न हो रहा है मानना पड़ेगा ये सिद्धांति अर्थापति देगा यदि रजतम न उत्पति तरी न दृश्यता हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि न दृश्यते ऐसा नहीं कह क्यों पाएंगे क्योंकि दिखता है तो इसलिए मानना पड़ेगा कि रजत का उत्पत्ति होता है ये जो अर्थापत्ति दिया पूर्व पक्षी इसका अन्यथा उपपत्ति अगर दिखा देगा तब तो फिर उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो पूर्व पक्षी दिखाया कि इसका उत्पत्ति नहीं हो पाएगा किंतु अन्य प्रकार से उपपत्ति हो पाएगा ऐसा नहीं कह पाया हम इसलिए सिद्धांत कहता है कि अन्यथा उपपत्ति अभावत तो पारिशेष्या तो रजत उत्पत्ति अंगीकार से सिद्धांत कहते हैं कि इसलिए रजत उत्पत्ति तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि विषय नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं होगा तद तो अनुकूला तत्सामग्री तो कल्पनीय इसलिए सामग्री का कल्पना करना पड़ेगा ये समाधान प्रति प्रतिज्ञा करते हैं मूल में उचित में लौकिक उपादान अभाव रजतो उत्पत्ति न संभवती ऐसे प्रोपक्षी पक्षी कहा लौकिक उपादान नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि न सांप्रतम ये बात ठीक नहीं है उपादान उपादेय सादृश्य अवश्यम भाव तो उपादान जैसे होगा उपादेय अर्थात कार्य भी ऐसे होना है अवश्यम भाव इसलिए अलौकिक रजत उत्पादने न लौकिक सामग्री अपेक्षा यहाँ जो रजत दिख रहा है वो अलौकिक है इसलिए उसके लिए लौकिक सामग्री की अपेक्षा नहीं है मूल में न लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजत उत्पादिका लोक सिद्ध सामग्री अर्थात व्यावहारिक तो व्यावहारिक सामग्री प्रातभाषिक राज उत्पादिका नहीं है तो पूर्व पक्षी पूछता है तो फिर क्या उत्पादिका है तो सिद्धांत कहता है किंतु विलक्षण अर्थात व्यावहारिक नहीं है टीका में विलक्षण एव सामग्री सामग्री स्त्रीलिंग होने से विलक्षण लोक सामग्री नहीं है किन्तु विलक्षण सामग्री स्त्रीलिंग है ठीक है तद व्यतिरिक्त सामग्री अभावत पृचती पूर्व पक्षी कहता है कि लोक सिद्ध सामग्री से व्यतिरिक्त सामग्री और तो कुछ हमको दिखता ही नहीं लोक सिद्ध सामग्री तो नहीं है और व्यतिरिक्त सामग्री भी नहीं है इसलिए पृछती किंतु पूर्व पक्षी इसमें पृछती किन्तु कहकर के तो किंतु इसमें पूरा पूर्व पक्षी का नहीं होगा पूर्व पक्षी का अंश होगा पृछती में कि इतना अग्जा तू कह करके सिद्धांत उत्तर देता है यथा यतिभाषि रजत लौकिरजत विलक्षण जो लिखिता है वो लौकिक बिलक्षणा तथा तुत्ता सामग्री अ लोक प्रसिद्धसाग्री तो विलक्षण तो उसका सामग्री उसका अवयव वो भी होगा इति विलक्षण है मूल में आगे विलक्षण तत्स्व जो उसका सामग्री होगा उसका स्वरूप कहना चाहिए प्रतिज्ञातम उपपादयति किंतु विलक्षणा एव प्रतिज्ञा कर दिया इस अर्थ को आगे प्रतिपादन करता है मूल में तथा ही कामलादि दोस दूषित लोचन से पूर्वर्तीगा कार चाक काचित चाक चक्या का यहाँ तक पंक्ति देखेंगे काच कामल आदि दोष से दूषित लोचन तो, तो काच अर्थात तो दृष्टिशक्ति क्षीण होने से जो चश्मा लगाते हैं कामल अर्थात तो रोम रोग चक्ष रोग आ जाने से उसी से दूषित हुआ लोचन ऐसा दूषित लोचन के दौरान पूर्ववर्ती द्रव्य के साथ संयोग हुआ पूर्ववर्ती है सुक्ति उसके साथ संयोग हुआ संयोग होने पर सुक्ति का संपूर्ण अंश को ग्रहण नहीं कर पाया नहीं कर पाने से सुक्ति में दो अंश है एक सामान्य अंश एक विशेष अंश सामान्य अंश का ज्ञान होने पर वो आधार बनता है जिसको लेकर के भ्रम होता है विशेष अंश उसको कहते हैं जिसका ज्ञान होने से ब्रह्म का निवारण हो जाता है उसको कहेंगे विशेष अंश सुप्तित्व और सामान्य अंश का पहले ज्ञान होता है उसको कहते हैं इदम अंश इदम अंश को जब ग्रहण कर लिया चक्षु क्यों इदम अंश को ग्रहण किया क्यों विशेष अंश को ग्रहण नहीं किया उसके लिए हेतु पहले दे दिया काचल आदि दोष दूषित अभी इदमाकार एक वृत्ति हुआ ये इदमाकार वृत्ति किसको विषय क्या सामान्य क्या है कहते हैं चाक चक्या जैसे अर्थात तो रजत में चाक चक्यो है सु है क्या पदार्थ आप लोग जानते हैं देखे है खाली शब्द ही सुनते हैं आप देखे है देखे है समुद्र में मिलते हैं और ऐसे स्थल भाग में भी मिलते हैं अर्थात तो ये बरसात का समय में मतलब आप सारा जीवन सिटी में रहे ना कभी गांव इत्यादि में रहे हैं तो बरसात का समय में एक कीड़ा होता है तो इतना इतना नहीं थोड़ा छोटा होता है, है। क्या जी हाँ उसका ऐसे दो भाग होता है ऐसे खुलता है ये मूल सर अर्थात इसका ये भाग में हिंज जैसा रहता है ये ऐसे खुलेगा और ये ऐसे ऊंचा रहेगा ये वो साइड डाउन हो जाएगा ये साइड डाउन ये दोनों ऐसा ही रहेगा उसका अंदर में उसका सारे पदार्थ बाकी रहेगा ये क्या करेगा ऐसा थोड़ा खोल करके वहां से उसका निकालेगा मतलब सूं जैसा निकालेगा निकाल करके उसके द्वारा वो चलेगा और फिर जब कुछ उसका विपद आ जाएगा फिर वो बंद कर देगा और ढक्कन बंद कर देगा ये जो ढक्कन है वो बहुत हार्ड है एकदम तो मतलब टीना टीना नहीं लोहा जैसा हार्ड है वो टूटेगा नहीं उसको हम लोग ले करके घिस करके उसका अंदर में छेदा कर देते हैं मतलब जो मरे हुए होते हैं तो उसको फिर घिस करके वो जो ऐसे होता है दो निकाल लिया एक उसको घिस देंगे यहाँ पत्थर में यहाँ छेदा हो जाएगा उसे फिर आम का जो छिलका निकलते हैं ना जो इसका निकलते हैं तो आम का छिलका निकलते व्यवहार होता है मतलब इतना हार्ड पूरा लोहा जैसा होगा तो इसका क्या होता है ये जो ऊपर पोर्सन होता है ये सफेद दिखता है और ये सफेद इतना सफेद दिखेगा जो प्रातः काल होगा बहुत ज्यादा धूप होने से वो लोग नहीं चलेंगे प्रातः काल में चलते हैं तो ये जो सफेद है उसके ऊपर जो सूर्य किरण गिरेगा वो एकदम चिक चिक दिखेगा तो दिखने से फिर दूर से रजत जैसा ये भ्रम होता है ये पदार्थ तो नहीं तो नेट से अगर मिलता होगा तो पता नहीं इसका नाम क्या होगा सुखी कहने से मिलता है संस्कृत में आजकल उस दिनों हम खोज रहा था उद्दालक पुष्प का उद्दालक पुष्प ये मिलता है अब हिंदी पूछने से पहले हिंदी दिया उदाल पुष्प क्या जानते हैं ना? लसोड़ा जानते हैं? अरे लिखा है राजस्थान गुजरात में मिलता है। हैं। दिनासा। हैं? दिनासा। ना, ना। ना। नहीं। वो तो बुद्धिनाशन बैल जैसा होता है हाँ वो लौता नहीं लसोड़ा वृक्ष होता है अर्थात इतना बड़ा बड़ा फल होता है उसका अंदर में बीज होता है बीज को निकाल करके फिर सुखा करके रखते हैं साल भर के लिए बनाते हैं इसका गोंदी भी कहते हैं उसका दूसरा नाम है लिखा है राजस्थान और है गोंदा तो हाँ उसी को गोंदा कहते हैं क्यूँकी लिखा है राजस्थान और जो लोग तोड़ते हैं राजस्थानी कपड़ा राजस्थानी है उनका तो मतलब गोंदा है ना गोंद उससे निकलता है इसलिए तो उसका नाम गोंदा है अर्थात तो तो खोजने से आजकल संस्कृत शब्द को खोजने से भी हिंदी में मिलता है और उसका सारे मिल जाता है इसमें और अज्ञान आवश्यक नहीं है रहने का सुक्ति खोज सकते हैं सुक्ति का मिलेगा और कीड़ा भी देख सकते हैं हाँ पूरा ऐसे चमकेगा एकदम तो। और समुद्र में भी मिलते हैं ये सब समुद्र में तो बहुत मिलते है बड़ा छोटा अलग अलग मिलते है और इससे क्या बोलते है ना इस जो खिलौना बेचा जाने वाला बनता है उसे बढ़िया करके ये सब हम लोग देखेंगे पूरी इत्यादि में सब दुकान में जाएंगे एकदम उसको ऐसा पॉलिश करके रखे होंगे हाँ। हाँ। तो वही बनाता है जो ये जो क्या कहते हैं मोती, मोती। वही बनाता है उसका ऐसे खुलेगा जब जब स्वाति नक्षत्र होगा वो खुलेगा उसमे वर्षा होगा वो गिरेगा कितना प्रकृति का स्वाति नक्षत्र होगा ये कीड़ा को पता चलेगा उसमें बारिश होगा और वो ऊपर आएगा आकर के के उस जलो बिंदु को लेकर नीचे <laughs> विचित्र है सब। वो तो ठीक है चलता है ये खोज किसने किया कैसे स्वाति में जब वो पड़ा तब उसका बना ये तो योग मनुष्य ये वाचस्पति जी कहे है ना इसमें कहीं टीका में इसका योग में कहे हैं ये जो आयुर्वेद शास्त्र है ये कोई मनुष्य थोड़ी कर पाएगा इसको इसके साथ मिलाने से ऐसे होगा ये मनुष्य कैसे कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा दृष्टिशक्ति जिसका क्षीण है अंधा भी दृष्टि शक्ति होगा अगर आप दूध का हांडी में रखेंगे विषाक्त सर्प और उसमें मेढक को रखेंगे जिंदा सर्प रहेगा और वो काटेगा वो उनको काटने से उसका बीज निकलेगा और वो दूध में जाएगा वो बीस इक्कीस दिन रखेंगे उसके बाद सर्पों को मारेंगे नहीं उसके बाद उसको निकाल करके बाहर कर देंगे और वो दूध को पीने से अंधोवी अंक मिल जाएगा <laughs> और वो लिखा है तो अष्टांग हृदय वाला प्रामाणिक है एकदम मतलब कलियुग का जो जनक है आयुर्वेद का वो लिखा है <laughs> कि तो जिंदा विषाक्त तो सर्फ को ला करके दूध में रखना ये करेगा कोई तो ये सब लिखे ऐसे तो वहां वो कहते हैं ये सब योग जो इसको और कोई क्योंकि कितना परीक्षा करने से एक निकलेगा आजकल जो डॉक्टर लोग परीक्षा करते हैं तो हजारों लोगों को उसके लिए चिकित्सा मतलब ये लगाते हैं देखते हैं वो आयुर्वेद में इस हजारों चीज लिखा गया उसको कौन परीक्षा किया तो इसलिए वो सब योग माना जाता है इसलिए योगी प्रसिद्ध है अच्छा टीका में हम लोग देख रहे थे तरीत तत्व टीका में जैसे द्वितीय पंक्ति में तरी तत्स्वरूप वक्तव्यम अक्षा प्रतिज्ञात अर्थम उप पद मूल में तथा काच कामलादी दोष दूषित लोचन से पूर्वर्ती द्रव्य संयोगाद चाकचक्या काचिद अंतकरण वृत्ति कोई एक अंतकरण वृत्ति होगी जो कि की इधमाकार कहने से उसका विषय क्या हुआ होगा चाकचक्य नील पृष्ठ त्रिकोण आकार इतना आएगा उसका आकार भी दिखेगा उदयती अगर तस्याम च वृतम अवचिन्न चैतन्य प्रतिबिंबते यह अंश का कोई आवश्यक नहीं है यहाँ कहने का तो वृत्ति हो गया और उस वृत्ति में वृत्ति अविन्न जो एकदम अवच्छिन्न चैतन्य चैतन्य प्रतिबिंबित होगा वृत्ति में ये बात ठीक है क्योंकि इस ग्रंथ का अनुसार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो चैतन्य उसका विचार नहीं है ये तो कहता है वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवचिन्न चैतन्य प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य सब चैतन्य एक होंगे उसमें प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब का बात इनका नहीं है खाली ऐसे कह दिए टीका में आगे में तत्र तत्र तत्र चैतन्य चैतन्य प्रतिबिंबिते आगे मूल कहना अर्थात तो प्रतिबिंबित तो होने पर वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने पर आगे मूल में कहता है तत्र पूर्वोक्तरी रीत्या जैसे पहले कहा गया था क्या कहा गया था टीका में तड़ाक उदकम इत्यादि उत्तम जैसे तालाब में जल है नाली के द्वारा जाकर के क्यारी में भरेगा जिस क्यारी में भरेगा ऐसा आकार हो जाएगा इसी प्रकार की जो चैतन्य है अभी वो इंद्रिय के द्वारा बाहर जाएगा अभी जो अंतकरण वृत्ति ईदम के साथ चक्षु का सन्निकर्ष होने से इदम आकार वृत्ति बना इदम आकार वृत्ति जाकर के ईदम में जो आवरण था उसको हटाया अभी विषय हो गया इधम बीच मरा वृत्ति परमात चैतन्य सब एक हो जाएंगे ये हो गया जो पहले कहा गया था पूर्वोक्त पूर्वोक्त रीत्या मूल में पूर्व पृष्ठा में पूर्वोक्त रीत्या वृत्तेर ब्रित, निगम निर्गमने न वृत्ति बाहर गया जाकर के इदम अव छिन्न चैतन्यम वृत्तीय चैतन्यम और प्रमात्री चैतन्यम तीनों चैतन्य अभिन्न हो जाएंगे अभिन्न हो जाने से ततस्च, ततस्च का अर्थ टीका में कहते हैं त्रिविध चैतन्य अभेद संपत्ति अनंतरम तीनों चैतन्य एक हो गए ये तीनों चैतन्य जब एक हो जाएंगे तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष होगा नषय गत प्रत्यक्ष होगा क्योंकि तीनों एक हो गए अभी वास्तविक जब भी होता है तीनों एक होता ही है क्योंकि विषय तो प्रत्यक्ष अगर होगा ज्ञान तो सर्वदा प्रत्यक्ष होगा ही होगा तो इसलिए सर्वदा दोनों ही होंगे मतलब दूसरा नहीं होगा नहीं, हो, नहीं हो, तो होगा सर्वत्र ज्ञान हो तो दोनों में दो नहीं होगा नया कि जैसा अनंतर क्षण अनुव्यवसाय ज्ञान ऐसा नहीं है समान क्षण में ही होगा तत्स्य मूल में तत्स्य प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य अभिशव अभिन्न हो गए तो वो विषय चैतन्य निष्ठित्व तो प्रकार प्रकारिका अविद्या वास्तविक क्या है चैतन्य में अविद्या है अभिद्या में अविद्या का परिणाम होता है उसमें जो पदार्थ दिखता है चैतन्य में अविद्या अध्यस्त है और अविद्या का परिणाम होगा आगे अविद्या का जो परिणाम होगा ये अविद्या चैतन्य में अध्यस्त है इसलिए चैतन्य भी यहाँ के कारण है क्योंकि वो अधिष्ठान बनता है अविद्या का इसलिए कहा जाता है जो भी पदार्थ हमको दिखता है वहा वो अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है विवर्त अर्थात स्वयं चैतन्य परिवर्तन नहीं होकर अन्य रूप से दिखने का अविद्या किन्तु परिणत तो होता है उस रूप से बनता है अविद्या बनता है चैतन्य नहीं बनता है इसका विचार आगे देंगे प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ विषय चैतन्य में कौन रहा सुप्तित्व प्रकारी का तो ये जो विषय चैतन्य में रहा अविद्या ये, ये अविद्या का प्रकार क्या है सुप्तित्व क्योंकि अभी जो चैतन्य है उस चैतन्य में सुक्तित्व प्रकारी का अविद्या है जब हमको अन्यत्र कहीं भ्रम होगा अथवा अन्य कहीं वहां अन्य प्रकार का अविद्या होगा अर्थात तो तो अविद्या का प्रकार अलग अलग होंगे क्योंकि ये सब अवच्छिन्न अविद्या है ये निरवच्छिन्न अविद्या नहीं है तो इस प्रकार की अविद्या को कहा जाता है तुला विद्या जब निरवच्छिन्न अविद्या कहेंगे वो पूरा ब्रह्म को आवरण करेगा उसको कहा जाएगा मूला विद्या ये सब अवच्छिन्न अविद्या इसको कहा जाता है तुलाविद्या इनमें एक एक प्रकार आएगा सुप्तित्व प्रकार अविद्या आगे चाकचक्यादि सादृश्य संदर्शन समुदोधित रजत संस्कार सदीचिना काचादि दोष समित रजत रूप अर्थाकरेण रजत ज्ञाकार परिणामते अविद्या अविद्या दिया था ये अविद्या दो रूप से परिणाम होता है क्या होता है रजत रूप अर्थ होता है और रजत ज्ञाभाष होता है रजत रूप अर्थ को कहते हैं अर्थाध्यास वो नहीं है उधर अर्थ और रजत ज्ञान होता है इसको कहते हैं कि ज्ञानाध्यास या ज्ञानाभास ये दोनों अविद्या का ही कार्य है और ये अविद्या कहाँ रहा कहेंगे कि सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रहा सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य वहां है उसमें अविद्या है और उसका कार्य होगा एक रजत होगा और एक रजत ज्ञान होगा अगर वो वहां तो है तो रजत भी वहाँ दिखेगा रजत ज्ञान भी वहां होना चाहिए यहाँ क्यों होता है इसलिए कह दिया कि प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य <laughs> तो तीनों हो गए तभी तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो वहां होना चाहिए अभी सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य केवल वहाँ नहीं है ये तीनों एक हो गए इसलिए सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य कहने से एक दो तीनों अवच्छिन्न चैतन्य हो गए ये तीनों में दो चीज दिखता है एक, एक रजत दिखता है रजत अध्यास अर्थाध्यास और एक रजत ज्ञान ज्ञानाध्यास ये दोनों ये तीनों में दिखते हैं दिखने से एक अंश को यहाँ और एक अंश को वहाँ अर्थाध्यास को वहां ज्ञानाध्यास को यहाँ ऐसा क्यों लेते हैं आगे से विचार आएगा खाली अभी अर्थात तो उसका सार कह देते है इस प्रकार क्यों कहते हैं रजत को वहां और ज्ञान को यहाँ क्यों लेते है तो जब वास्तविक रजत देखा था ना तब रजत को वहाँ देखा था ज्ञान को यहाँ देखा था ये संस्कार हो गया है भ्रम होने का समय में भी इसी प्रकार मानता है यद्यपि सब एक ही चैतन्य में दो चीज किंतु इसी प्रकार मानता है कि संस्कार उसी प्रकार हुआ है इसी को कहते हैं आगे इसका विचार आएगा प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठिक सुप्त प्रकार का अविद्या इसका दो कार्य हुए क्यूँ ऐसा होता है कहते हैं चाको चाको दिखता है पहले दिखने से क्या होता है समुदोधित तो, सम्यक उद्बोध हो गया क्या उद्बोध हुआ रजत संस्कार रजत तो पहले जो वास्तविक रजत तो, व्यवहारिक रजत तो दिखा था देखा था वो संस्कार अब जग गया वो संस्कार सदृचिना सहस्य सदृ अंश प्रत्ये पर में रहने पर अंशत धातु रहने पर सह को सदृह आदेश हो जाए काचा दि सादृश्य देखने से उसका रजत संस्कार हो गया रजत संस्कार से रजत संस्कार उद्बुद्ध हो गया रजत संस्कार उद्बुद्ध होकर के क्या होगा काचादी दोष समविता का दोष दो होने पर चाक को ग्रहण किया किंतु सुप्तित्व को ग्रहण नहीं कर पाया तो इसलिए काचादी दोष भी इसमें और घटक है तो होकर के रजत रूप अर्थाध्यास और, और रजत ज्ञानाध्यास दो प्रकार से परिणत तो होता है कौन परिणत तो होता है परिणत तो हुआ कौन न इसलिए पहले कहा था जो अविद्या अविद्या ही परिणाम होता है सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में जो अविद्या होगा इसलिए पंक्ति आरंभ हुआ ब्रह्मात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य <Coughs> उसमें रहने वाले जो सुक्तित्व प्रकार का अविद्या अविद्या परिणाम इसका अन्या इस प्रकार होगा केन नकार रजतरूप रूप अर्थाकरण रजत ज्ञाना भाषा कारण ये परिणाम होता है क्यूँ होता है उसके लिए बीच में सब हेतु दे दिया हेतु में तीन अंश है एक हो गया चाकचक्यादि सादृश्य ये कहा रहता है ये प्रमेय में रहता है ये भी एक दोष है ये प्रमेय दोष आगे उसे समुदोधित तो हो गया रजत संस्कार ये संस्कार कहाँ रहता है प्रमेय में ना प्रमाता में ये प्रमातगत तो दोष और आगे काचादि दोष ये रहेगा प्रमाण चक्षु में दोष प्रमेय में प्रमाण में प्रमात्री में तीनों में दो रहता है तभी यह घटना घट जाता है तो रज्जु में सभी को सर्प दिखेगा किसी को माला दिखेगा जिसको पूर्वजर में बहुत गला में पड़ा उसको वो दिखेगा किसको ये दंड दिखेगा जिसका जैसा संस्कार है कहेंगे जिसको जैसा संस्कार है अर्थात हो सकता है कि एक आदमी को दो तीन संस्कार है माला का भी है दंड का भी है सर्प का भी है किंतु उसका संस्कार में सबसे ऊपर कौन है क्या होता है बुद्धि जाता है खोजने के लिए बुद्धि सामने पदार्थ से तीन चार पांच ग्रहण कर लिया मान लीजिए सामने पदार्थ में दस धर्म है काचादी दो सो होने से तीन चार को ग्रहण कर लिया उतना ले करके बुद्धि जाएगा खोजने के लिए अंदर से हमारा जो संस्कार पड़ा है खोजने के लिए जो बुद्धि जाएगा उसको पहले कौन मिल जाएगा जो उसका सबसे ऊपर पड़ा होगा वो पहले मिल जाएगा बुद्धि उसी को लेकर कह देगा ये तो सांप है कहेगा, किंतु बुद्धि तो आगे क्या करे ना, ना ये सांप होने से थोड़ा हिलना चाहिए तो नहीं हिल रहा है अभी बुद्धि को दूसरा मिल गया और एक इसको लेकर <coughs> फिर खोजेगा अभी और एक मिल गया ना मिलने के बाद फिर खोजेगा अब कहेगा नाना ये तो दंड है आप लोग कभी इंटरनेट सर्च किए ना अब खाली एक शब्द लिख देंगे उद्दालक देखेंगे आठ दस लाएगा आगे आप लिखेंगे पुष्प घट जाएगा और कुछ इसी प्रकार के अर्थात ये जो सब मतलब बाहर जगत का जो कंप्यूटर डिजाइन करते हैं ना जो कहा से करते हैं इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है भगवान का ये सृष्टि इतना विचित्र है विलक्षण है जगत में जो भी करते हैं इसको देख के बाहर करते हैं उसको इसी प्रकार की हमारा बुद्धि खोजती है तो वो लोग कहते हैं अगर बुद्धि इसी प्रकार खोजती है खोजती है जाकर गंदर में जगत में भी सारे खोज इसी प्रकार की होगा तो वो लोग इसी प्रकार की खोजते है उस प्रकार के प्रोग्राम किए ना सो उसी प्रकार की खोजता तो है तो दो होने से उसी प्रकार की वो खोजेगा जिसको जिस प्रकार की दो ऊपर में है उसी के आधार पर वो खोज लेगा वर्तमान में ज्यादा अभ्यास करेंगे तो जिसका संस्कार ज्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा नहीं वो तो अभ्यास करेंगे अर्थात तो नूतन संस्कार डाले अभ्यास का क्या अर्थ है संस्कार बनाना नूतन संस्कार अगर करेंगे न ऐसा कोई मान नहीं है जो संस्कार सबसे ज्यादा स्पर्श हुआ है आप देखेंगे ना आप खोलेंगे तो कौन सा पहले आ जाएगा के तो सबसे जो जगह ज्यादा जिसको मतलब लोग खोजे हैं, वो पहले आएगा तो इसी प्रकार की हमारा बुद्धि में पहले सबसे ऊपर कौन रहेंगे जिसको हम ज्यादा ये किए हैं टच किए हैं, वही सबसे ऊपर रहेगा अगर हम जो नया संस्कार बनाते हैं उसको अगर हम बहुत बार बार बार बार बनाएंगे वो नया संस्कार सबसे ऊपर रहेगा और पूर्व संस्कार जो है संस्कार नाश होने का तीन उपाय है योग सूत्र में कहे हैं नूतन संस्कार पूर्व संस्कार को नाश करेगा वास्तविक नाश करेगा अर्थात तो उसको इतना दबा देगा वो उठ नहीं पाएगा यही नाश हो गया अथवा दीर्घ काल होने से संस्कार नाश हो जाएगा क्योंकि कभी अगर उद्बोधन नहीं होगा तो संस्कार धीरे धीरे नाश हो जाएगा जो कि हम भूल जाते हैं और तीसरा है आघात अथवा औषध कभी दवाई लिया पागल हो गया इस प्रकार होता है क्यों होता है कहते हैं कि संस्कार को नाश कर दिया अथवा एक्सीडेंट हुआ चला गया ये सब होने से भी जाता है तो हम लोगों के लिए क्या है हम, हम कहेंगे कार से अपने आप संस्कार चला जाएगा पुनर्जन्म के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा ये नहीं है अच्छा तो नूतन तो संस्कार इसलिए बनाना पड़ेगा जो संस्कार बनाएंगे ऊपर में रहेगा अच्छा ठीक है मैं ये अर्थात ये जो मूल में पंक्ति आया ये वेदांत का एक गुरुत्वपूर्ण पंक्ति प्रमात्रगत प्रमाणगत प्रमेयगत दोष के चलते अविद्या दो अध्यास करता है एक अर्थात अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास दो प्रकार के अध्यास करता है और ये बात भी बुद्धि में रखना है पहले ज्ञानाध्यास होता है बाद में अर्थाध्यास होता है जब हम घट को पहले देखते हैं पहले घटो है होता है ना, पहले घट होता है पहले ज्ञान होगा, फिर घट। फिर घटो वहाँ बन जाएगा तो तो जब हम व्यापहारिक जगत में घट को देखते हैं घटो होने से घट ज्ञान हुआ ना घट ज्ञान हुआ बोलकर के वहाँ घट है तो घटो तो है बोलकर के घट हुआ किंतु जब रज्जु में सर्पो को देखते हैं वहाँ सर्प होने से सर्प दिखा ना सर्प ज्ञान होने से है बोल करके मानता है ये उल्टा है जहाँ अध्यास होता है वहाँ पहले ज्ञान ज्ञानाध्यास बाद में अर्थाध्यास तो प्रतिभाषी के पदार्थ में ऐसे ज्ञान होने से जगत प्रातिभाषी को होगा अर्थात तो पहले ज्ञान होगा बाद में जगत दिखेगा हम जब सुश्रुप्ति से उठते हैं पहले ज्ञान होता है ना पहले फटिया का अनुभव हो जाता है पहले में आया ये आरंभ होता है आगे तो हम व्यावहारिक में आगे पहले फिर कहते हैं कि ने, ने, खटिया का अनुभव होने से खटिया का ज्ञान हुआ कि जो प्रथम ज्ञान हुआ उसको अगर देखेंगे कि पहले ज्ञान हुआ बाद में जाके वास्तविक तत्व तो तो है व्यावहारिक पदार्थ बोलकर के वास्तविक कुछ नहीं है क्योंकि सब तो प्रातिभाषिक है सब तो अध्यस्तर है हमको ज्ञान होता है इसलिए जगत इसको कहते है दृष्टि सृष्टि जगत अध्यस्त है तो ज्ञानी ज्ञानिका और हम लोग में इतना हम कहते हैं व्यावहारिक और ज्ञानी कहता है प्रातिभाषिका हम कहते हैं पदार्थ तो है तो यही दिखेगा ज्ञानी कहते हैं आप देखते हैं इसलिए पदार्थ आपको ज्ञान होता है इसलिए आप पदार्थ मानते हैं जगत प्रातिभाषी है ये जितना जितना संस्कार बनाएंगे बार बार संस्कार बनाना पड़ेगा ये हम देखता है ऐसा इसलिए है वास्तविक पदार्थ नहीं है मनो इतना जल्दी ग्रहण नहीं करेगा अनादिकाल से संस्कार हैं किंतु कि कोई शॉर्टकट नहीं है संस्कार तो बनाना पड़ेगा ना नूतन संस्कार आने से पुराना हम कहते हैं हमको ज्ञान हो जाएगा तो इसे बदल जाएगा कुछ नहीं होगा पहले इसको बदलना पड़ेगा फिर ज्ञान होगा कैसे हो जाएगा ज्ञान किस कुछ अलग चीज है क्या ज्ञान अर्थात तो हमको निश्चय हो जाना है कि यह पदार्थ वास्तविक तो नहीं है हम सोचता है बोलकर के है यही तो ज्ञान होना है ये कैसे हो जाएगा क्या अन्य कोई हमें सर पर हाथ रखे कर देगा अभ्यास करना पड़ेगा ये, ये प्रतिभाषिक है हम देखते हैं बोल करके इस प्रकार है ये अभ्यास करना पड़ेगा इसमें कोई अलग रास्ता नहीं है इसलिए कहा जाता है वेदांश श्रवन करो बार बार कहा जा जाएगा जगत अध्यस्त अध्यस्त इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ अलग उपाय नहीं है टीका में रजत रूप अर्थाण रजत ज्ञाना भाषा कार्य के परिणाम कौन अविद्या टीका में दे दिया प्रथम पंक्ति में अविद्या अविद्या का इसके साथ अन्वय हो जाएगा मूल वाक्य ये हो गया अविद्या रजत रूप अर्थाण रजत ज्ञान कारण परिणाम ये मुख्य वाक्य हो गया पूर्व पक्षी कहता है कि नु अविद्या एवं आकाश आदि प्रपंच उपादान तो अभ्युपगमन अविद्या से तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत कह कर अविद्या से आकाश इत्यादि बनता है कहा गया तो आप अभी कह देखी कि अविद्या रजत होता है रजत ज्ञान होता है तो इसके द्वारा प्रतिज्ञा हानि रीति आशंका उसका निराश करने के लिए सिद्धांति कहा कि हम यहाँ अनवच्छिन्न चैतन्य का बात नहीं कहे हैं। ये जो अभी अविद्या किसमें है परमात चैतन्य अभिन्न विशेष चैतन्य में है अगर जो अनवच्छिन्न चैतन्य में जो अविद्या है मूलाविद्या वो आकाश आदि का कारण है अभी हम जो अविद्या ये तुला विद्या तुला विद्या ही पदार्थ का कारण है इसलिए निराशाय प्रमात्री चैतन्य इत्यादि विशेषण द्वयम मूल में दो विशेषण दिया प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ प्रकारिका एक विशेषण हो गया प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ दूसरा हो गया सुव प्रकारिका जो निरवच्छिन्न अविद्या है वो सुक्तित्व प्रकारिका हो जाएगा नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं सुक्तित्व प्रकारी तो का अविद्या वहां ब्रह्मत्व hmm. प्रकार का अविद्या क्योंकि अविद्या का विषय ब्रह्म है वहाँ यहाँ अविद्या का विषय सुक्ति है सुव प्रकार दो विशेषण हो गया प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य एक विशेषण और सुक्तित्व प्रकारिक का दो विशेषण हुआ नज यथोक्ता अविद्या सर्वदा यथोक्ता आकार कु न परिणाम जिस अविद्या में जो दिखता है अगर रजू में सर्प दिखता है सर्वदा सर्प रूप से क्यों नहीं दिखता है? अलग अलग रूप से क्यों दिखता है सिद्धांत निमित्त तो निमित्त तो कारण कारण तीन प्रकार के हो गए मूल तो में कहा तो रजत संस्कार सदृचिना का समविता काणगत रजत संस्कार प्रमात्री वत ये दो कह दिया टीका यद्यपि संस्कार भी सर्वदा वर्तते तो अगर यहाँ प्रश्न हुआ कि सर्वदा उसी रूप से क्यों नहीं दिखेगा सिद्धांत कह दिखे गया कि संस्कार और काचादि दोष तो पूर्व पक्षी कहेगा कि काचादी दोष जिसको है उसको तो सर्वदा रहेगा जिसको चश्मा लगता है जिसका हाथ में दोष है वो रहेगा और संस्कार जो है वो भी तो रहेगा सर्वदा तो एक ही रूप से दिखना चाहिए तो सिद्धांत इसलिए कहे काचादी चाकचक्य सादृश्य जो प्रमेयगत तो है वो कभी अलग अलग होगा प्रमेय में सारे चीज को सर्वदा ग्रहण नहीं करेगा कभी इसको देख लिया कभी उसको देख लिया प्रमेय का अगर प्रमेय का स्थिरत्व को नहीं देखा उसको दंड ज्ञान नहीं होगा उसको सर्प ज्ञान हो जाएगा अगर जो प्रमेय देखता है इदम को रज्जु में अगर वो स्थिर बोल करके लगेगा कहेगा तो नहीं नहीं ये तो दंड हो सकता है थोड़ा सीधा दिखेगा तो दंड हो सकता है नहीं दिखेगा तो सर्व माला कहेगा ये सब होगा टीका में यद्यपि संस्कारों सर्वदा वर्तते तथा उद्बोधित से इति अभिप्रेत्य उत्तम उद्बोध किस संस्कार का उद्बोध होता है इसी के अनुसार अतः तो तीन निमित्त से प्रमात्री प्रमाण प्रमेयता उसमें से कौन आएगा उसी के अनुसार निर्णय होगा निमित्त अलग अलग हो सकते हैं चाकचक्या चाकचिकेह सादृश्य से संदर्शन न चाकचक्यादि सादृश्य का दर्शन होने से समुदोधित रजत संस्कार रजत संस्कार उठ गया त लक्षण या तरूपन सामग्री असहकृता रजत संस्कार ही सामग्री बन गया तभी रजत का ब्रह्म होगा चाकचिक संदर्शने सा दृश्य देख लिया नील नीलोण त्रिकोणता अदर्श ने नील त्रिकोण को नहीं देखा नहीं देखने से इसमें किम निमित्त अपेक्षा प्रमेय का कुछ अंश को देखा कुछ अंश को नहीं देखा ऐसा क्यों हुआ उसके लिए मूल में कहे काचादी दोष सम वही चक्षु में दोष है कुछ अंश को देखा कुछ अंश को नहीं देख पाया अच्छा नेत्र निष्ठ काचादि काचादीदोष संयुक्ता इति उत्त नेत्र निष्ठ काचादि नेदोष संयुक्ता नेत्र निष्ठ काचादि संयुक्ता संयुक्ता का अभिध्या। ये अविद्याद्याणमते पूर्व पशा अविद्याणमत त्र कित लक्षण आहिणाम किस्को कहिंगे तो क्योंकि आप कहते हैं कि अविद्या का परिणाम अन्यत्र कहा जाता है कि चैतन्य का विवर्त विवर्त क्या है परिणाम क्या है ये दोनों को कहिए मूल में परिणाम परिणाम नाम उपादान सम सत्ता का कार्यापत्ति सह समान सत्ता का कार्य कारण कार्य समान सत्ता होगा तो परिणाम अगर कार्य कारण भी व्यावहारिक का, कार्य भी व्यावहारिक तब कहा जाएगा परिणाम और विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्य उपादान अगर व्यावहारिक रज्जु और कार्य अधिकता है प्रातिभाषिक सर्प तब तो ये भी विवर्त हो जाएगा इसी प्रकार की अविद्या तो व्यावहारिक उसका जो कार्य हो गया वो भी व्यावहारिक अगर होगा तो ये परिणाम हो जाएगा चैतन्य पारमार्थिक और उसमें दिखने वाला घटोपट यह व्यावहारिक विषम सत्ता हो गया विवर्त चैतन्य का विवर्त विद्या का परिणाम ठीक टीका यद यदि कार्य उत्पाद्य तद उपादान कारण तो नया एक लोग इसको समवाही कारण कहते हैं तेन समासत्ता सत्ता ये उपादान कारण के साथ समान सत्ता है जिस कार्य का सत्ता स्त्रीलिंग होने से समासत्ता सत्ता कार्य से तथा कार्य आपत्ति अर्थात प्राप्ति यथोक्त तो तो कार्य कारण उद्भव कार्य का आपत्ति का अर्थ तो कार्य आकार उद्भव बन जाना उसको यथा व्यावहारिक सत्ता का दुग्धेय समा का दधि रूप कार्य इसको कहा जाएगा कार्य आपत्ति इत्यर्थ इसको परिणाम कहा जाएगा और विवर्ते अतिव्याप्ति वारणा है विवर्त में ये लक्षण नहीं जाए इसलिए कहा समसत्ता का विवर्त में समसत्ता का नहीं है तो समसत्ता का पद व्यावर्तवाद वक्ष्यमाण उपयुक्त च विवर्तम लक्ष्य समसत्ता का कार्यापत्ति होने से परिणाम कहेंगे यहाँ समसत्ता का कह करके किसको आप हटाए कहेंगे विषमसत्ता को हटाए वो कहीं कार्य करता है क्या इसके लिए उसको आगे कहते हैं समसत्ता का पद का जो व्यावर्त्य है वो भी जानना चाहिए नहीं तो किसको हम व्यावर्त करने के लिए विशेषण दिए हैं कहते हैं बक्ष्यमाण उपयुक्त तो आगे जो विचार होगा उसमें ये आवश्यक भी है विवर्तम लक्ष्य विवर्त मूल में कहा विवर्तन नाम उपादान विषम सत्ता का टीका में उपादान विषम सत्ता यश कार्य से तदापत्ति विषम कार्य आप विषम सत्ता का कार्य आपत्ति परिणाम अति व्याप्ति करने के लिए यहाँ विषम सत्ता दे दिया तो ये परिणाम नहीं जाएगा प्रातिभाषिक रजता दे है अस्थि अस्ति रजत में परिणामत्व भी है और विवर्तत्व तो भी है दोनों है कैसे मूल में कहता है प्रातिभाषिक रजतम च अविद्या अपेक्षा परिणाम क्योंकि समान सत्ता और चैतन्य अपेक्षा या विवर्तम च विषम सत्ता हुआ अच्छा। ननु ठीक है आज यहाँ तक ओ पूर्ण मदाय